पाद में ग्यारह सूत्र पैरे प्रथम पाद प्रथम पाद किस प्रथम आगे क्लेशमूल कर्माशय दृष्टा दृष्टजन्मेद क्लेशमूल कर्माशय क्लेश मूल्य सलेशमूल कर्माशय क्लेशमूल क्लेश होने पर ही कर्म फल मिलेगा इसलिए पहले शंका हुई थी जाति आयु भोग के हेतु कृष्णत क्लेशा जन्म आयु भोग देने वाले कर्माशय है कष्ट देते हैं जन्म आयु भोग देते हैं वो तो क्लेश है और विद्यार्थी तो कोई कष्ट नहीं देते क्लेश क्यों हुआ इसलिए कहा कर्माशय तो भोग देंगे किंतु उसका मूल है क्लेश अविद्यास अभिनव इसमें कर्माश भी दृष्टादृष्ट जन्मवेदनीय कुछ दृष्ट जन्मवेदनीय कुछ अदृष्ट जनवेदनीय इसी जन्म में भोग होता है तो दृष्ट जन्म वेदनीय कुछ अदृष्ट जन्मवेदनीय इस जन्म में जिनका भोग नहीं होता है दो प्रकार कर्माश है एक तदु उत्तम हो देती का पहले ही क्लेश मूल मूल ये च उत्पत्ति और कार्यकर्ण की मूल क्लेश सर कर्मासे कर्मा सेतुम होती अविद्यामूल कर्मा सेभोगेतुरी अविद्यादे तदेतु अतक्लेश अद्यामूल अविद्यादी मूल कर्मासे अविद्यादि मूल है कर्माश जाति आयुर्भोग हेतु कर्माश जाति आयुर्भोग का हेतु तहे उसका मूल है अविद्यादि अविद्यादि क्ले सी अविद्यादियों तद तो ही अविद्यादि जाति आयु भोग का हेतु हो गए कर्माश जन्म आयु भोग देने के लिए तह उसका मूल अविद्यादि भी है इसलिए जाती भोग का हेतु तो अविद्यादि भी हो गई इसलिए क्लेश हो गई है जिस प्रकार कर्माशय क्लेश देने से जाती आयुभ देने से इसी प्रकार अविद्यादि भी जाती भोग देने के हेतु होने से वो भी क्लेश है तत्र तत्र पुण्या पुण्य कर्माशय काम लोभ मुह क्रोध प्रसव पुण्य पुण्य पुण्य अपुण्य पाप कर्म होते हैं कर्म का समूह स्वयं कर्म करते हैं तो पाप होते हैं ये सब का कारण है काम लोभ लोभ मोह क्रोध काम लोभ मोह क्रोध क्रोध प्रसव ये साम प्रसव कारण पुण्य पुण्य कर्माश है काम लोभ मोह क्रोध प्रसव काम लोभ मोह क्रोध से उत्पन्न होते तो है आश्रय का अर्थ क्या होते है आशेरते पुरुष जिसमे सांसारिक पुरुष आश्रित होते है सोते आशित होते हैं संसार में सुख दुख भोगने के लिए जिसमें आश्रित होते आशय कर्म नाम आशय कर्माशय गेट क्यों बन गए कर्मनाम नाम आशयों कर्माशय धर्म अधर्म कर्माशय कर्म के समूह काम काम्य कर्म प्रवृत्तो स्वर्गा हेतु धर्म भगवती काम इच्छा होने से काम्य कर्म में प्रवृत्ति होती कामना से काम्य कर्म में प्रवृत्ति होने पर धर्म होता है जो स्वर्ग आदि हेतु है स्वर्गादि का, का कारण इसी प्रकार लोभात परद्रव्य अपहरा तो अधर्म लोग से परद्रव्य पा दो प्रवृत्ति होती है परद्रव्य पिंसा चोरी आदि करने पर अधर्म होता है एवं मुहाद अधर्म में प्रवृत्ति होती हिंसा अधर्म हिंसा धर्म बुद्धे प्रवर्तमान से अधर्म धर्म बुद्धि करके प्रवृत्त तो होता है किंतु होता है अधर्म में। न तो अस्ति धर्म, मोह से धर्म नहीं होता है अधर्म ही होता है अस्ति क्रोधजो धर्म क्रोध से कवि कर्म हो सकता है तद्यार तो ध्रुव तो से जन्म कावम जन्म न क्रोधात तिग्गीसा आहित न कर्माशन पुण्यन अंतरिक्ष लोकवाचना ऊपर स्थान ये तो हुआ क्रोध सु जन्म हुआ अति क्रोध सुधर्म इस प्रकार ध्रुव जनक अवमान जन्म न जन करके पिता के अवमान से क्रोध हुआ क्रोध से तो तिज्ञी तैयार उसको जीतने इच्छा से परमात्मा भजन करके आहित न कर्मा से पुण्य कर्मों से अंतरिक्ष लोक का वाचना ऊपर अंतरिक्ष लोक के ऊपर लोक के स्वर्ग में उसका स्थान हुआ ध्रुव अभी भी है ध्रुव उत्तर दिशा में अधर्मस्तु क्रोध जो ब्रह्मपदादि जन्म प्रसिद्ध अधर्मस। है वो भूटाना ब्रह्म बधादि न जन्म ये अधर्म अधर्म से ब्रह्मपदादि जन्म ब्रह्मवध ब्रह्म हत्यादि से क्रोध से अधर्म होता है ये प्रसिद्ध है भूताना क्रोध से अधर्म तो है प्रसिद्ध अधर्म भी होता है ऐसे क्रोध किसी में हुआ और के तप करते हैं धर्म करते हैं तो लाभ होता है तैयिक दो प्रकार है कर्माश सदृष्ट जनवेदन्य अदृष्ट जनवेदन्य दो प्रकार दृष्टे जन्म में वेदनीय जिसका अनुभव होता है दृष्ट जन्म में वो दृष्ट जन्म वेदनीय उससे भिन्न अदृष्ट जन्म वेदनीय वर्तमान जन्म में जिसका भोग होगा वो दृष्ट जन्म वेदनीय अगर आगे भविष्य जन्म में होगा भोग वेदना होगा तो अदृष्ट जन्म वेदन ऐसी दो प्रकार है इस कुछ कर्म ऐसे उत्कट कर्म होने पर उनका फल इसी जन्म में ही भोग हो जाता है अत्युत्कट पुण्य पापे यही वह फलम अति उग्र कर्म पुण्य पापान यही व फल दर्शाने में से आता है त्रिविर वर्षिक त्रिवीर मासिक त्रिवीर पथी त्रिवीर दिने अतिकट पुण्य पाप करने से इसी जन्म में इसी जन्म में तो प्रारत कर्म का फलभोग होता है ये तो प्रसिद्ध है किंतु कुछ उग्र पुण्य हो पाप हो तो यहाँ ही उसका फल प्राप्त हो जाता है त्रिभीर वि त्रिविर पक्ष त्रिभीर दिने तीन के अंदर तीन मासे से तीन पक्षे में तीन दिन में भी ऐसे अत्युग्रत अत्युत्कट पुण्य प्राप्त यहाँ फल प्राप्त तो हो जाता है तो ये होता है दुष्ट जन्म लेने अत्युत्कट पुण्य प्राप्त करने से यही तीन दिन में हो सता है तीन पक्षे में तीन मास में तीन वर्ष में भी भोगो हो सकता है अच्छा, अच्छा। तत्र ये भाष्य में दुष्टजनदन से अदृष्टजनद्र तीव्र मंत्र निर्वर्तित देवता महर्षि संवेगन मंत्रतफसमित ईश्वरदेवता आराधना यद्य पिपच्य से पुण्यकर्मातिशय वेदनीय तीव्र संवेदना अत्यधिक निरंतर वैराग्य दृढ़ वैराग्य मंत्र तप समाधि मंत्र अनुषान क्या तप क्या समाधि अनुषान करने पर संपन्न निर्वर्तित सम्पादित तो होता है ईश्वर देवता महर्षि महानुभावान आराधना द्वारा मंत्र तप समाधियों के द्वारा भी होता है पुण्य परमाशय ईश्वर देवता महर्षि महानुभाव महापुरुष का आर आराधन उनकी पूजा से भी यह परि निष्पन्न होता है संपन्न होता है सद्य परिपक् सद्य ही पक् होकर के फल देता है पुण्यकर्मा से पुण्यकर्म या फेर ऐसे फल हो जाता है इसलिए हो गया यह जन्म प्राप्त होने से यह जन्म दुष्ट जन्म दन तथा तीव्र क्लेश भीत सु, सु सु पुन्ना पुन्ना से ्याधित कृपणेशु विश्वासोपगत व महानुभवेश तपस्ु वुन पुनरपकार सभी पापकर्माशय सदैव परिपच्य जिस प्रकार ईश्वर देवता महर्षि महानुभाव के आराधना पूजा सेवा प्रणाम आदि के द्वारा पुण्य अधिक होता है तो शीघ्र ही फल देता है किसी प्रकार तीव्र क्लेश है ना बीत व्याधी बहुत क्लेश के कारण कोई है है प्रिपन है ऐसे उसके विश्वास विश्वास में आए रक्षा के लिए किन्दु वहाँ महानुभावेश अपकार किया ऐसे कोई भीत व्याधित कृपण आया आ, आ, अपने पास विश्वास में रक्षा के लिए किंतु वहां यदि अपकार कर दिया विश्वासघात का महानुभाव से महापुरुष के लिए जो अपकार करता है तपस्व तपस्वियों का जो अपकार करता है पुनः पुनः पुनर्पकार बार बार अपकार अधिक होने पर सचाधि पापकर्मा पाप पापकर्म का आशय होता है सदैव परिपच्छी ग्रही पप के फल दे देता है यथा टीका में यथा संख्य में दृष्टानता वाह दृष्टान्तो दो दृष्टांत रह एक पूजा आदि करके और एक अपकार करके तिरस्कार करके यथा नंदीश्वर कुमार मनुष्य परिणाम हित देवत्व न परिणत पहले नंदीश्वर थे कुमार वत्ता में एक आराधना के काम शीघ्र ही देवता हुए मनुष्य परिणाम हित छोड़ करके देवत्व न ये दृष्टान्त हुआ दूसरा है पाप के कारण नहुसो भी देवानाम इंद्र स्वप परिणाम परिणत के कारण नंदीश्वर तो हो गया पुत्र देवता हो गया नहुस राजा है अगस्त के साथ से अजगर हो गया स्वपम परिणाम हित्वा इंद्र भी तो जो जो कर लिया। तो वो कुछ कर्म पुण्य कर्म करके पाप कर्म करके इसी जन्म में फल भोगेंगे ऐसा नहीं होता है वहां केवल भोग करने के लिए जाते हैं नरक में वहाँ कुछ कर्म नहीं कर सकते हैं इसलिए दुष्ट जन्म वेदन कर्मा उनका नहीं है क्षीण क्लेशा नामक नास्ति अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माश जिनका क्लेश नहीं रहा विद्या ख्याति ज्ञान से या विद्या नष्ट होने से क्षीण क्लेशा ये काीण क्लेशा क्लेश नहीं होने पर भी आगे एक पाप कर्म नहीं होगा जो आगे जन्म में भोगना पड़े दुश्य जन वेदना कर्मा से उनका नहीं है टीकाने तार नाम ये न ना कर्माशन कुंभिपाद नरक भेदा प्राप्य तत्कारिणो तो नारका जो पाप कर्म से कुंभ पाका नरक विद से, से प्राप्त करते हैं जो प्राप्त करने वाले नारका हो पाप से नरक हो गए दुष्टजन्म वेदन्य कर्मा से दुष्टजन्मेदान कर्म वेद उसी कर्म कुछ करेंगे इसी जन्म में फल मिलेगा ऐसा नहीं है मनुष्य ही मनुष्य श्रेण तत्परिणाम वेदन वा सादृशी वत्सर सहसरादि निरंतर उपभोग्या वेदना संभवती यदि सुवर्ण मनुष्य शरीर हो उसका परिणाम विशेष होकर के ऐसे तादी वत्सर सहस्रादि निरंतर रूप भोग वेदना छा वेदना ऐसे वेदना नहीं है जो नरक में रहकर कुछ कर्म करेंगे तुरंत तो कुछ फल प्राप्त कर लेंगे अन्य जूनिक को नरक में जैसा वेदना है ऐसे वेदना मनुष्य शरीर अन्य किसी परिणाम हो करके वत्सर सहस्रादि निरंतर रूप हो गया हजार वर्ष निरंतर भोग करे तो ऐसे वेतना नहीं हो सकता नरक में बहुत कष्ट होता है इसलिए नरक में जो कर्म भोगने के लिए है तो वही भोगना होगा कुछ कर्म करके फिर आगे कुछ जन्म ले लेंगे ऐसा नहीं होता है तो ये हो गया दो प्रकार कर्मा से दुष्ट जन्म वेदन्य और दुष्ट जन्न वेदनीय जो आगे जन्म में भोगना होगा ये जितने कर्म से फल देते हैं उनका फल देने के लिए सहकारि कारण क्लेशाही कर्माशय तो कारण है सुख दुख भोग का जाति आयु भोग जन्म आयु भोग के लिए कारण कर्म है उसमें मूलेश है इसलिए उनको भी क्ले शब्द से कहा गया जन्म आयु भोग का हेतु होने से तत्त आगे कंका अविद्या अविद्यालत्व कर्माशय से विद्योत्पाद सति अविद्या मानम प्राक्तन मानवकर्माशयान चईति अनियत अनादिभवरंपरासिता कालाना भोगेन क्षपय क्षपयश्य अशक्योचेद संसार सैन आह अविद्याल के कर्माशय से कर्माशयमूल कर्मा हुआ कर्म से तो भोग होगा किंतु मूल है अविद्या अविद्यालय के क्लेश क्लेश से कर्म भोग होगा विद्योत्पादित सति जब विद्या प्रकृति पुरुष ज्ञान भेद ज्ञान हो जाए तो अविद्या विनाशा विद्या से अविद्या की निवृत्ति होती है अविद्या नष्ट होने से मां नाम कर्माशयांतरम से कर्मशयांतरम अचेित नहीं अधिक एक करें लूंग कार्य मांगी लूंग कर्मा से अधिक कर्म नहीं करे जब अविद्या की निवृत्ति होगी विद्या होने से आगे कर्म नहीं करे किंतु पहले जो कर्म किया था प्राक्तन कर्मा से आना पहले कर्मा से बहुत है क्योंकि भव परंपरा संचित आना अनादिकाल संसार में परंपरा जन मरण प्राप्त करके संचित कर्म बहुत है असंख्या नाम उनकी संख्या हिसाब नहीं कर सकते अनादिकाल से कितने जन्म होगी कितने तो संचित कर्म है और ये कर्म भी कोई निश्चित नहीं किस कर्म कितने साल में फल देगा अनियत विपाक काला नाम उनके विपाक का काल नियत निश्चित नहीं है बहुत कर्म है अनाधिकाल से कितने कर्म हो गए उनको भोगने के लिए कितने जन्म लग गया के लिए मालूम है अनादिकाल से जो संचित कर्म है, अभी नया कर्म नहीं करेगी केवल भोग करेंगे तो कितने जन्म भोग हो जाएगा अनंत जन्म लगेगा अनंत अर्थात अंत नहीं होगा भोग करते रहे तो भी समाप्त नहीं होगा क्योंकि अनाधिकाल से कर्म अनंत कर्म है इसलिए कहा भोगे न छपे तुम अश के द्वार भोग के द्वारा समाप्त नहीं होता है समाप्त हो जाएगा तो अनंत नहीं होगा अनंत तो जिसके कार अंत नहीं हो अनाधिकार से कितने जन्म हो गए मन में अनंत जन्म।, जन्म बहुत अनंत जन्म के अनंत उसका भोग शिक्षा नहीं।, उस नहीं हो सकता है संसार फिर का असक्य कैसे होगा असक्य उद्य असक्य उसे संसार का उच्छेद नहीं होगा आगे कर्म नहीं हो किन्तु पहले जो कर्म किया हुआ अनाधिकार से बहुत कर्म है उनका उनकी संख्या कोई निश्चित नहीं काल और पाक होने के लिए नियत भी नहीं भोग से समाप्त तो नहीं होगा भोग करते रहेगा संसार चलता रहेगा संसार का विचे नहीं होगा ऐसा संक्रांति सूत्र की तरह उत्तर देते हैं सत्य मूले तद विपाको जातियायुर्भोग सुत्वार, मूल सत्य तद विपाक हो। मूल होने पर भी क्लेश है मूल वो रहने पर भी कर्म का विपाक होता है कर्म फल मिलता है मूल नहीं हो तो कर्म फल नहीं मिलेगा सरकारी का कारण है फल क्या है जाति आयुर्भोगा जाति आयुष्य भोगस् इति जाति आयुर्भोगा जाति है जन्म आयु और भोग भोगे है सुख दुख अन्य तरह साक्षातकार जन्म किस स्थान में किसी जाति कुला में जन्म होगा आयु कितने है ये कर्म के अनुसार है और भोग कितने सुख दुख मिलेगा ये कर्म से निश्चित है ये ही कर्मफल होगा किंतु अविद्या अविद्यादि क्लेश होने पर ही कर्म फल मिलेगा ज्ञान होने पर अविद्या अविद्यावृत्त होने पर मूल नहीं रहने से आगे कर्माशय का विपाक जाति आयु भोग नहीं होगा अर्थात संसार का उच्छेद संभव है हो जाएगा एक hmm. दुख होती टीका में सुख दुख दुखफलो ही कर्माशय सुख दुखम च सुखदुखे सुखदुखे फले कर्माशय से वाला सुखदुखफल सुखफलवाला दुखफलवाला कर्माशय कर्म से कर्म का ढेर संचय है कभी सुख मिलेगा कभी दुख मिलेगा पुण्यकर्म से सुख सुख साधन पापकर्म से दुख और दुखसाधन आदर्थ है ना तनांतरीय कतया जन्मायुस्य प्रसूते जो सुख दुख मिलेगा सुख दुख मिलने के लिए जन्म होगा शरीर ग्रहण होगा तभी सुख दुख मिलेगा तनांतरिक अवश्य भी होने से सुख दुख फल कर्माशय फल देगा सुख दुख रुख फल और सुख दुख भोग होगा किसी शरीर में तो शरीर के लिए जन्म चाहिए और जन्म हो तुरंत मर गया तो भोगने के समय नहीं मिलेगा तो आयु भी चाहिए जन्म च आयुष जन्मायुषी अभी प्रसूत कर्मा से जन्म आयु भी उत्पन्न करता है उसे जन्म होगा आयु बनकर सुख दुख होना पड़ेगा सुख दुखे से राग द्वेशानुसत्य तद अभिनय विभाग वर्तिनी तद अभाग नवत सुख दुख भी राग द्वेशानुसत्य राग से अनुसत विषय से सुख मिलता है देश से दुख दुख में देश होता है ये दोनों सुख के राग देश से संयुक्त है राग सुखानुसे राग दुखानुसे से का सुख में राग दुख में देश होता है तद अभिने वर्तिनी उसके विभाग होकर के नहीं राग देश पूर्वक ही सुख दुख है तद अभाग जब राग देश नहीं हो तो सुख दुख भी नहीं होगी राग सुख दुख होने के राग दोष चाहिए नच संभवा, नच तत्र वा, वा, तच तच नच अस्ति अस्ति ये संभव नहीं है क्या संभव नहीं है नच को छोड़ कर आगे देखो तत्र वा उजीजते किसी भी समय संतोष को प्राप्त करता है उद्वेग को प्राप्त करता है तुख नवती नववेज का न पहले यहाँ से शुरू है न भवति संभव कर संभव नहीं जो संतोष होता है उद्वेग प्राप्त करता है जिससे संतोष को प्राप्त करता है खुश होता है उसका सुख नहीं होगा उद्वेग को प्राप्त करता है तो दुख नहीं होगा इतने न ऐसा नहीं है ना वा नुष्यति व उद्वीजते वह न च न चुखम न च दुखम वा इतने न चाहती संभव ये संभव नहीं है यदि तो प्राप्त करता है उद्वेग प्राप्त करता है अवश्य ही दुख होगा तुष्यती तो सुख होगा के प्राप्त करता है दुख होगा दुख सुख दुख नहीं है इति चाहती संभव अर्थात राग द्वेशक सुख दुख होता है तब यम आत्मभूमि क्लेश तत्मूमि क्लेशवश्यकता कर्मफल प्रसव क्षेत्र में अस्थि क्लेशा फलोपजनने कर्माशय सहकारी की <coughs> आत्मरूप भूमि जैसे भूमि में बीज डालते तो खे, अनाज खेत ब्रज आदि होते हैं यह आत्मभूमि में बीज डालने का तो जल भी चाहिए क्लेश सलीला आवश्यकता क्लेश रूप सलीला जल से आवश्यकता सचन जन किया गया भूमि में जल डालने पर कर्म फल प्रसव क्षेत्र ये कर्म फल प्रसव का क्षेत्र ही भूमि में कर्म फल होता है जल आदि क्लेश रूप जलसेचन होने पर कर्म फल होता है तो जिस प्रकार जमीन में जलसेचन करने से फल होता है बीज से इसी प्रकार आत्मा में क्लेश जल क्लेश आत्मा को जल होने से कर्म फल प्रसुभ होता है इत अस्थि क्लेशान फल उपजनने भी कर्माशय सहकारिता फल उत्पत्ति उप्त, के लिए कर्माशय तो फल देगा किंतु तो क्लेशानाम सहकारिता अस्थि क्लेश सहकारी कारण जैसे जल सहकारी कारण है जमीनी क्षेत्र होने पर भी बीज होने पर भी जल नहीं हो तो फल नहीं, नहीं मिलेगा ठीक इसी प्रकार यहाँ कर्माशय तो है कर्मा से बीज हो गया और आत्मरूप क्षेत्र भी है भूमि है किंतु जल सहकारी कारण नहीं होगा तो आगे अंकुर आदि वृक्ष अनाज आदि नहीं होते है तो क्लेश भी सहकारी कारण और क्लेश समुच्छेद है जो सहकारी का क्लेश क्लेश नष्ट हो गया जल ही नहीं मिले तो नहीं होता है क्षेत्र में जमीन में पेड़ पौधे फलन पूर्ण नहीं होते हैं सहकारी वैकल्यात अनंतोपी, अनियत विभाग कालोपी प्रसंख्यान दबदी जवाब न फलाये कलपती थी क्लेश समुच्छे ज्ञान होने पर क्लेश का उच्छेद हो जाएगा अविद्यादि क्लेस सहकारी वैकल्यात सहकारी कार्य कारण गया क्लेश सहकारी कारण सहकारी वैकल्यात सहकारी रहित हो गया सन अपी विद्यमान होने पर भी ये जो क्लेश कर्म आशय सन अपत अनंत संख्या के है कर्म अनियत विपाक काल भी और कर्म आशय इतने है उनका विपाक का फल काल कोई नियत नहीं बहुत ही होने पर भी प्रसंख्यान दग्ध बीज भाव न फलायते प्रसंख्यान विवेक ज्ञान विवेक ख्याति के द्वारा जो दग्ध बीज भाव यश कर्माश कर्माशय में जो बीजत्व तो नष्ट हो गया प्रसंख्यान ज्ञान के द्वारा नष्ट होने से तो ज्ञान से नष्ट हो जाने से कर्म रहने पर भी सहकारी काम नहीं है अविद्यादि क्लेश नहीं है नहीं होने से न फलाय फे फलेश समर्थन नहीं होता है कर्माशय उत्तम अर्थम भाष्यम एवं भाष्य स्पष्ट करता है सत्सुदी सत्सु क्लेश कर्माशय विपाक क्लेश होने पर ही कर्माशय विपाक का आरंभ करने वाला होता है विपाक फल कर्म फल जाती आयु भोग न उच्छि क्लेश मूल क्लेश यस्य कर्म कर्माशा कर्माश जिसका क्लेश क्लेशात्मक मूल उच्छिन्न हो गया आगे विपाक का जन्म आयु भोग नहीं देता है यथा तुषावन शाली तंडुला अदग्ध बीज भावा प्ररो न अपनी तो दग्ध बीज जिस प्रकार तुषा बना धान में ऊपर तुष तुषा ऐसा ऐसे सारी तंड आदग बीज भावा बीज हावी दग्ध नहीं हुआ उसको जमीन में डालने पर प्ररोह अंकुर होता है प्ररोह समर्थ होते हैं धान के तुषा को निकाल दिया चावर हो गया ऊपर तुषा हट गया अपनी अथवा तुष रहते हुए भी दग्ध बीज भावा बीज हवा दग्ध हो गया नष्ट तब तो खेत जमीन में डालो पानी से जनक जितने डालो अंकुर नहीं होगा तुष निकाल कर चावल लेकर डालो विधि मुग आदि है मुग आदि है अरहर आदि है छिलका निकाल करके डालो आगे अंकुर नहीं होगा वृक्ष नहीं होगा तथा क्लेश क्लेशावन हो विपाक प्ररोही प्ररोहीवती इसी प्रकार कर्माशय क्लेश से जैसे तुष स्थान पर हो गया क्लेश तंडुल गृह मुकादमी ऊपर छिलिका है तुष है तब अंकुर होता है इसी प्रकार कर्माशय क्लेश से अवन अवन आ गया अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेश उसके ऊपर है तब तो कर्माशय विपाक प्ररोही फल देने के लिए प्ररोह वाला होता है बढ़ करके फल देता है ना अपनित तो कलेश अविद्यादि क्लेश हटे हटा दिया केवल कर्माशय रहा आगे फल नहीं मिलेगा अथवा न प्रसंख्यान दग्ध क्लेश बीज भाव प्रसंख्यान के द्वारा क्लेश बीज भाव यदि दग्ध हो गया बीज भाव हो गया तो न प्ररोह समर्थन नहीं होता है प्रसंख्यान के द्वारा दग्ध क्लेश बीज भाव जिसका वो नहीं होता है विपाक प्ररोही नगती सच विपाको दीपा का कर्म फल तीन प्रकार टीका में तृष्टात तो महा यथा तुषावन सतुषा भी दग्ध बीज भागा छेदादि पर भी बीज भाव नष्ट हो गया शेदादि गिलानों दग्ध कहन से तो भस्म हो जाता है दाह के द्वारा भस्म हो जाता है दग्ध नही करके गिलापन होकर के बीज में सामर्थ्य नष्ट हो जाता है सड़ जाता है बाह्य कुछ तो बाह्य उत्ताप जल आदि के संबंध से बीज खराब हो जाता है स्वेद आदि प्रश्न आदि के द्वारा बीज भाव नष्ट हो गया तो तुष रहने पर भी अंकुर वृक्ष नहीं होता है दाष्टानिक तथा तो उसी प्रकार क्लेश रूप तुष से बधा तभी तो फल मिलेगा न क्लेशा सत्या अपने तुम न सताम अपने तो क्लेश का अपने को तो तू सब तो हटा देंगे क्लेश अपने तुम न सक्य क्लेश है उसका तो अपना नहीं हो सकता है नहीं सताम अपने विद्यमान क्लेश का अपनय नहीं होता है तो आह न प्रसंख्या दग्ध बीज भाव होगा प्रसंख्या के द्वारा बीज भाव दग्ध होता ऐसा यदि नहीं हुआ यदि ऐसा हो गया तो आगे फल नहीं मिलेगा न न न विपाक विपाक विपाक विपाक उसके साथ करना में अपनितक्लेशो अर्थात प्रसंख्या इसी प्रकार विपाक प्रसंख्या विपाकस्य विपक त्रैविध्य विकती सच त्रिवे विपक जातिरायुर्भ <coughs> जातिरायुर्भोग विपच्यत टीका में विपच्य साध्यते कर्मती विपक विपच्यते विको कर्मणि साध्यते कर्म, थे कर्म थे जो साध्य होता है विपक विपाक फल कर्मफल भाष्य में एकदम तार्य विपाक जन्म आयु विचार करते है। कि एकम कर्म कारणम जन्म न कारण एक जन्मति दो विकल्प हुआ एक कर्म एक जन्म का कारण एक कर्म से एक, एक कर कर जन्म मिलेगा एक प्रथम विकल्प हुआ द्वितीय विकल्प हुआ अथवा कर्म अनेक जन्म अनेकम जन्म एक ही कर्म फल देने के लिए अनेक जन्म प्राप्त कराएगा ये दो विकल्प हुए ये विचार करना है एक कर्म से एक जन्म मिलेगा अथवा अनेक जन्म मिलेंगे ये विचार करना और द्वितीय विचारना क्या है कि अनेकम कर्म अनेकम जन्म निर्वर्त थी अथवा अथवा अनेकम कर्म एकम जन्म निर्वर्त होती अनेक कर्म मिलकर के अनेक जन्म का कारण होते हैं अथवा अनेक कर्म मिल करके एक जन्म का कारण होते हैं विचार करना पहले एक कर्म के लिए एक जन्म का कारण अथवा अनेक जन्म का कारण दूसरा है अनेक कर्म अनेक जन्म का कारण अथवा एक जन्म का कारण कितने विकल्प हुए गया चार दो में दो दो चार हो गया ठीक ठीका नहीं कर्मेकत्व ध्रुवम कृत्वा जन्म एक कत्व प्रथम प्रथमा विचारणा प्रथम जो विचारण प्रथम पक्ष दो भाग हो गया तो कर्म एकत्व ध्रुवंत का कर्म न एकत्व एक कर्म निश्चय करके एक कर्म जन्म एकत्व से कारण अनेकत्व जन्म एकत्व अनेकत्व गुचरा जन्म जन्मना एक तब विषय का प्रथम विचारना है प्रथम विचार करना एक कर्म से एक जन्म मिलेगा अथवा अनेक जन्म मिलेंगे जन्म एकत्व अनेकत्व विषय का विचार पहला द्वितीय विकल्प विचारणा क्या है का अने का कर्म अनेकत्व ध्रुव अनेक कर्म स्थिर रहकर करके वहां विचार करना जन्म एकत्व तो अनेकत्व को तो चला अनेक कर्म मिल करके एक ही जन्म देंगे का जन्म देंगे ये विकल्प दूसरा विचार हुआ तदेव चतर विकल्प चार्य हो जाएगी दो दो चार तत्र प्रथमं विकल्पं करो प्रथम विकल्प एक कर्म एक जन्म का कारण इसके लेकर न तावत में न नाव एक कर्म एक जन्म न कारण एक कर्म एक कर्म एक जन्म का कारण ये नहीं होगा ठीक है न टीका नाव कर्म एक जन्म न कारणमेंट पृछ क्यों होगा उत्तर देते उत्तर में सामने में अना काल प्रचित अवशिष्ट कर्मना अवशिष्टक सांप्रतिक फल क्रिय अनासलोक प्रसार सचनिष्ट अनाकार से अनाकारग्रह किया बहुत कर्म हिंख्य से नहीं कर सहुत असं अनकर्मासख्यकर्म हे अवशिष्टकर्मा सांप्रति फलक्रम अनियम यदि एक, एक जन्म दे और बाकी कर्म तो बहुत ही है। वर्तमान सांप्रतिक से जो फल क्रम फल क्रम कैसे निश्चय होगा कर्म बहुत ही अभिवेक किस कर्म कब फल देगा नियम नहीं होगा नियम नहीं होगा तो कर्म कोई करेगा अभी वो कर्म फिर मिलेगा कब अनंत कर्म है अभी कर्म करेगा तो उसको फल भोगने के लिए कब मिलेगा क्या नियम है बहुत कर्म है एक कर्म का एक कर्म एक जन्म का कारण एक कर्म के लिए जन्म मिले अभी कितने एक जन बहुत कर्म कर दे कुछ पुण्यकर्म करेगा तो उसका फल कब मिलेगा मिलेगा तो अनंत काल के बाद मिलेगा कोई ठिकाना नहीं फल का क्रम अन्य अविश्वास हो जाएगा पता नहीं इस इसे पुण्यकर्म करेंगे इसका फल नहीं होगा कब होगा अनंत कर्म बाकी है कभी किसको मिलेगा कैसे निश्चय होगा इसलिए अविश्वास होगा सच अनिश्चय इसे विश्वास नहीं होगा तो पुण्यकर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी तो पुण्यकर्म में प्रवृत्ति नहीं हो तो पुण्यकर्म विधान करने वाले छात्र अप्रमाण हो जाएगा व्यर्थ हो जाएगा इसलिए एक कर्म एक जन्म का कारण ये पक्ष नहीं होगा एक कर्म अनेक जन्म का कारण इसके लिए भी विचार है अनाज काल एक एक जन्म प्रचित अतव असंख्य एक एक, एक जन्म क्षपिता एक एक स्नात कर्म अवदिष्ट से अनाज काल से एक एक जन्म एक-एक जन्म में बहुत कर्म होते हैं प्रतिदिन कर्म होते हैं प्रति क्षण एक जन्म में कितने कर्म हो जाते हैं अतएव असंख्य से होगी, एक एक जन्म क्षपिता एक जन्म से एक कर्म क्षपित हुआ फिर एक कर्म छो तो एक जन्म में जितने कर्म होते हैं उनको भोगने के लिए कितने कर्म पांच जन्म लेना पड़ेगा उससे अवशिष्ट कर्म तो बहुत बाकी है एक ही संत कर्मण हो अवशिष्ट से कर्मण और वर्तमान जो कर्म कर रहा है सांप्रतिक अभी वर्तमान कर रहा है संचित कर्म बहुत ही अभी भी कर्म करेगा तो फल क्रमण क्या नियम है अभी कर्म करेगा तो फल भरने मिलेगा या सब कर्म भोगने के बाद मिलेगा जितने संचित कर्म अन्यम सबका भोग करके समाप्ति नहीं होगी तो अभी जो वर्तमान कर्म करेगा उसका फल भोगने के लिए विश्वास नहीं होगा अन्य मत अनाशासन लोकता प्राप्त तो होता है तो। सच अनिश्चय एक तद उत्तम हो गति कर्म क्षेत्र से विरल कर्म क्षेत्र से नहीं होगा तद उत्पत्ति बाहुल्या से क्योंकि एक जन्म में एक कर्म समाप्त होगा उत्पत्ति तो बहुत ही एक जन्म में कितने कर्म होते अन्य संपीडित आज से कर्माश कर्म आश इतने हो जाएंगे जागा ही नहीं मिलेगा अन्य सम्पीड़ित सब so, फल देने के लिए जैसे सब दौड़ते हैं आगे पहुंचने के लिए सब so, कोई किसको धक्का कोई में तो आगे, तो आगे संपीड़ित होना से निरंतर उत्पत्त योनि उत्पत निरंतर उत्पत्त योनि उत्पत्ति है क्या निरंतर उत्पत्त उत्पत्त किस हाँ निरुच्छासा निरंतर उत्पत्तय निरंतर उत्पत्तिया चिन्ह हो जाए निरंतर उत्पत निरंतरा उत्पत्ति ये शांति चुत हो गया निरंतर उत्पत्ति होने वाले कर्माचार होते ही रहते हैं निरुच्छ्वास श्वास लेने के समय नहीं मिलेगा इतने कर्म हो जाएंगे कर्म उत्पन्न होते हैं निरुच्छ्वास श्वास होकर के किसके लिए सब विभागों प्रति फल देने के लिए बहुत कर्म हो जाएंगे फल देने की तैयारी होगी एक जन्म में फल मिलेगा एक कर्म एक जन्म देगा बाकी सब फल देने की तैयारी है इसलिए इतने हो जाएंगे तो सब श्वास वृद्ध हो जाएंगे निरंतर कर्म उत्पन्न हो करके परस्पर डका लगा करके फल देने के लिए इतने न फलक्रम शक्ति फलक्रम का निश्चय नहीं हो है इसलिए क्या होगा प्रेक्षार बुद्धि पूर्व निश्चय नहीं कर सका अभी पुण्य कर्म करेंगे इसका फल कब मिलेगा जो निश्चय नहीं होगा तो इतना पुण्य पुण्य कर्म करने के लिए अविश्वास हो जाएगा ये प्रथम विकल्प हुआ एक कर्म एक जन्म देह ऐसा मानेंगे तो ये ठीक है नहीं ये अभी दूसरा विकल्प होगा अनेक कर्म नहीं एक कर्म अनेक जन्म एक दूसरा आ जाएगा ओ...